हमारी परम शांति मैं यहां महसूस करता हूं आप चैन से बैठे दिलों में चैन है या नहीं है उसका तो भगवान ही जाने शायद आप कुछ जानते मैं नहीं कह सकता हूं कि यहां इतनी शांति में महसूस करता हूँ इसके मन ये है कि मेरे दिल में कुछ चैन है एक समाना था शायद पंद्रह की साल में जब मैं दिल्ली में आया था तो उस समाने में मैं आचार्य रुद्र जो ट स्टीवन्स कॉलेज के आचार्य थे वो तो हिंदुस्तानी थे बंगाल के थे लेकिन वो सुस्त ख्रिस्ती थे लेकिन जैसे ख्रिस्ती थे ऐसी ही सुस्त हिंदुस्तानी थे उनको इसका फखर नहीं था कि वो बंगाल के हैं फर था कि वो सारे हिंदुस्तान के हैं और वो ख्रिस्त के जितने कानून थे संयम था उसका वो पूरा पालन करते थे मैं तो उनको पहचानता नहीं था लेकिन दीनबंधु एंड्रूस तो मर गए रुद्र भी मर गए वो उनको पहचानते और सद्धानिंजी सद्धानिंजी का दर्शन मैंने कभी जब मैं श्रद्धानंदी से आया उससे पहले नहीं किया था लेकिन उनके साथ मेरा पत्र व्यवहार तो दक्षिण अफ्रीका से चलता था इसलिए खतो किताबत से मैं उनको पहचानता था लेकिन इतना भी आचार्य रुद्र के साथ मेरा संबंध नहीं था लेकिन कड़ी हम दोनों के बीच में दो व्यक्तियां थी श्रद्धानंद जी और दीनबंधु बंधु एंडोस वहां उन्हीं के मार्ग पर में मरहूम हकीम साहेब को मिला और डॉक्टर अंसारी को और उन्होंने मुझको कहा कि हमारे दिल्ली के बादशाह वो अंग्रेज नहीं है लेकिन हमारी दिल्ली के बादशाह तो ये हकीम साहब है डॉक्टर अंसारी तो बड़े बुजुर्ग हैं बड़े हैं बहुत बड़े सर्जन थे वैद्य थे अंग्रेजी शब्द थे, थे वो तो भी हकीम साहब के माता हैं। उनके लिए इतनी कदर थी वो भी सुस्त मुस्लिम थे लेकिन तो बहुत ही बड़े विद्वान थे हकीम थे यूनानी हकीम थे लेकिन आयुर्वेद का भी उन्होंने कुछ तो अभ्यास किया था उनके हजारों मुसलमान तो आते थे उनका घर भी मैंने देखा है देखा था उस वक्त और उनके वहां हजारों गरीब हिंदू भी आते थे साहूकार धनिक मुसलमान धनिक हिंदू वो तो उनके पास आते ही थे एक दिन का एक हजार रुपया उनको देते थे उनके लिए कोई उनको दरकार थी ऐसा नहीं है जहां तक मैं हकिम साहब को पहचानता, आता था लेकिन वो मिस्कुनों के खाता तो उनको पैसे चाहिए और वो तो बादशाह जैसे थे आखिर में उनके उनके बाप दादा तो वो चीन में रहते थे चीन के मुसलमान थे लेकिन बड़े शरीफ थे तब उन्होंने ये कहा हिंदू लोग जितने मेरे पास आए उन्होंने भी यही कहा कि आपका आपका सरदार यहाँ कौन है तो श्रद्धानंदी नहीं श्रद्धानंदी का तो यहाँ उनकी कोठी भी पड़ी थी बड़ा काम करते थे लेकिन नहीं दिल्ली के सरदार वो हकीम साहेब थे क्यों थे क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान सब की सेवा ही की खिदमत की तो वो तो पंद्रह की साल की बात में की आपको लेकिन बाद में तो उनके साथ मेरा तालुक बहुत बढ़ गया और बहुत उनको पहचाना डॉक्टर अंसारी को पहचाना डॉक्टर अंसारी के घर में तो मैं काफी दिनों तक तो रहा उनके लड़के उस जोराको में पहचान उनका दामाद शोक खान उसको मैं पहचानता हूं। वो सब भले है आज भी पड़े हैं लेकिन मेरा दिल में रंज क्यों है उनको आज डर लग गया है होना नहीं चाहिए किसका डर लगता है कि हाँ कोई हिंदू उनको भी मारे तो उनका घर में तो वो रहते नहीं है लेकिन वो होटल में जाकर रहते हैं इतिभाग से बच गए हैं क्योंकि उनका डरवान था वो हिंदू था तो उन्होंने लोग जो तो आए थे उनको भगा दिए वो तो मैंने थोड़े दिनों की बात की तो ऐसे क्यों हम हैं ऐसे पागल हिंदू क्यों बने सिख क्यों बने के जिसका डर उनको लगे तो आप कह सकते हैं कहते हैं हम उसको काफी हिंदू के थे गुस्से में आ जाते हैं लाल आख करते हैं के तुम तो बड़े ही वहां बंगाल में पड़े बिहार में पड़े रहते हैं। आओ पंजाब में देखो तो सही पंजाब के में हिंदुओं के क्या हालत मुसलमानों ने क्या है सिखों के क्या हाल किए लड़कियों के क्या हाल किए मैं कोई नहीं समझता हूं ऐसा तो है ही नहीं लेकिन मैं तो दोनों चीजों को साथ साथ रखना चाहता हूँ वो तो है किया है तो मेरे भाई एक पागल बने और सबको मार डाले तो मैं भी उनके सामने पागल बनूं क्या और मैं गुस्सा करूं कैसे हो सकता है तो आज मैं चला गया आपको मैंने सुनाया तो है कि हिंदू आश्रितों के कैंपों में चला गया तो वहां बस सब सब तो नहीं काफी आंखों में मोहब्बत भरी थी लेकिन कई आंखों में बस गुस्सा भी भरा था लड़के नौजवान कहेंगे मुझको सुना सकते गुस्सा भी मुझ पर कर सकते दूसरे थे हिंदू थे सिख थे उन्होंने उनको डाला शांत रखा कि तो वो तो आया है तुम्हारी भी सेवा करेगा मुसलमान की सेवा भरेगा उसके पास तो सब एक है वो उसके पास ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो इसलिए हिंदू का ही दिखेगा वो मुसलमानों का नहीं वो तो कहता है कि तो मैं हिंदू हूँ और अच्छा सच्चा हिंदू हूँ परहेजकार हिंदू हूँ इसलिए मैं मुसलमान भी हूँ मैं तो पारसी भी हूँ ख्रिस्ती भी हूँ यहूदी भी हूँ मेरे सामने तो सब एक ही वृक्ष की डालियाँ हैं तो मैं किस डाली को पसंद करूँ और किस मैं छोड़ किसकी पट्टियां में दे लू और किसकी पट्टियां छोड़ दू वो तो सब एक हैं ऐसे में बना हूं उसका क्या करूं तो वो को शांत हुए आज मैं वहां पुराने पुराने फोर्ट में किले में गया तो पुराने किले में तो मैंने हजारों मुसलमानों को देखा और वो दूसरी दूसरी गाड़ियां आ रही थी जिसमें वो भरे भरे आते थे वो सब आश्रित और किले में उनको रहना पड़े किसके डर से आपके डर से मेरे डर से तो आप तो नहीं डराते हैं मैं जानता हूं मैं नहीं डराता हूं लेकिन मेरा भाई डराता है जो अपने को हिंदू मानता है जो अपने को सिख मानता है वो डरावे और मैंने डराया आपने डराया तो मेरे से कोई तो बर्दाश्त होती है और वो क्यों वहां पड़े हैं किले में कि वहां से पीछे वो भागी पाकिस्तान में जाए पाकिस्तान में स्वर्ग है और यहां नरक है क्या अगर ऐसा है तो उस नरक अगर उनके लिए है तो मेरे लिए भी है आपके लिए भी होना चाहिए हम इस नरक में क्यों पड़े लेकिन मैं जानता हूं कि न पाकिस्तान नरक है न हिंदुस्तान नरक है हम बना सकते हैं पाकिस्तान को मुसलमान क्योंकि बड़ी तादाद में है वो उनको नरक बना सकते हैं हम क्योंकि हिंदू बड़ी तादाद में है तो यहाँ उसको हिंदुस्तान को नरक बनाते जब दोनों नरक जैसे बन गए तो पीछे उसमें दुनिया तो नहीं रह सकती है इंसान तो नहीं रह सकता है तो पीछे हमारे हमारे नसीब में तो गुलामी ही लिखी है क्या ये चीज मुझको खा जाती है सारा दिन भर उसी चीज को मैं सुन रहा और सुनकर मेरा रिलेटिव तो कहां पूछता है इसमें इस हालत में, इस में मैं किस हिंदू को समझाऊंगा किस सिख को समझाऊंगा किस मुसलमान को समझाऊंगा मैंने तो कहा काफी मुसलमान गुस्से में आ जाते थे दूसरे मुसलमान उनको रोकते थे वो भी मैंने उनके दिलों में मोहब्बत थी वो समझ गए रोक ले थे वो कि ये बूढ़ा आया है वो तो हमारी खिदमत करने के लिए आया है हमारी आंसू है उसको पूछने के लिए आया है हम भूखों हैं, तो देखने के लिए आया है कि उनको रोटी का टुकड़ा कहा से मिल सके तो पहुँचाओ उनको पानी नहीं मिलता है तो उसको पानी पहुँचाओ मुझे पता नहीं है वहाँ तो पानी मिलता है रोटी मिलती है कि नहीं कृषि ने कहा तो सही कि हमारे पास रोटी भी नहीं है पानी भी नहीं है लेकिन बात यह है कि मैं तो ऐसी को देखने के लिए गया कोई मैं शौक से छोड़ा गया था मुझको मजे वहाँ थोड़ी थी तो उन लोगों ने उसको बड़ी मोहब्बत से सुनाया तो मुझको अच्छा तो लगा लेकिन वो क्यूं उसको गुस्सा होता है घर बार छोड़ना वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा जैसे वो आश्रित हिंदू पड़े हैं उनको कैसे पसंद आ सकता है कि अपनी जायदाद छोड़ी घर छोड़ा कितने मर गए और पीछे यहाँ जिंदा आए और पड़े हैं। उससे क्या है? उनको भी आ हैं। खाना कहाँ है पीना कहाँ है घर कहाँ पड़ा है कहीं भी पड़े रहते हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं सबके लिए शर्म की बात है तो मैं तो उनको भी समझाता था और आप लोगों के मार्फत से जिसको मेरी आवाज पहुंच सके उनको भी पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी दिल्ली बड़ी नगरी जिसमें कहते हैं वो जो पुराना किला है वो तो इंद्रप्रस्थ कहा जाता है कहते हैं हमको कि वो तो महाभारत काल में पांडव पंडव यहां वहां रहते थे पुराने किले में और वहां सब सोची बनी वो पुराने किले में बनी वो आपकी उसको, उसको हिंदू मुसलमान दोनों इकट्ठे होकर बने पीछे कहो कि वो तो मुगल का था उससे हमें क्या लेकिन बाहर तो यह उन्होंने कुछ भी किया लेकिन वो तो हिंदुस्तान के बने आज मुगल बादशाह के कोई भी है तो नहीं कह सकते हैं कि हम तो वहाँ से दूर से आए तो वहां के हमारे क्या है उनके सब कुछ दिल्ली में रहा और दिल्ली में बने उसी में से अंसारी बने उसी में से वकील साहेब उसी में से कई हिंदू भी बने हिंदुओं ने भी काफी उनके नीचे नौकरी की ऐसी आपकी दिल्ली उसमें हिंदू मुसलमान सब आराम से पढ़े लेते थे, ले थे वो तो दो दिन के और पीछे एक एक बन गए जिसमें एक दफा मैं जानता कि के, के कोई कातिल ने खून आदमी ने हमारे श्रद्धानंद जी का खून किया लेकिन वही ही श्रद्धानंद जी वो वो दिल्ली की जुमा मस्जिद में मुसलमान मोहब्बत से उनको ले गए और वहां उन्होंने बहस सुनाई ये आपकी दिल्ली है उसमें हम दो, दो हम तो पीछे भले पंजाब से आए उन्होंने किया आपने कुछ नहीं किया लेकिन वो सब वो बाहर के थोड़े हैं पंजाब के वो भी हमारे ही पड़े हैं सिख है तो भी हमारे हैं हिंदू है तो भी हमारे हैं उनका डर क्यों वो क्यों इस तरह से दिल्ली को आज आज नामोशी में और पीछे पीछे तो यहाँ की आपकी हुकूमत को नामे से मिटा अभी वो सरदार सर के चलने वाला आज मैं आपको कहता हूं कि उसका सर नीचा हो गया। वो जवाहरलाल वो हवा में उड़ने वाला आदमी किसी की परवाह नहीं करेगा आज वो लाचार बन के बैठ गया क्यों लाचार बना क्यों हमने उनको लाचार बनाया अगर ऐसा ही रहता कि वो वो पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम है वो ही दीवाने बन गए वो भी खतरनाक बात है वो नहीं बनना चाहिए उसको लेकिन एक बने तो उसकी दवा तो हो सकती है लेकिन सब बने तो कौन दवा करेगा वो कोई जवाहरलाल वो थोड़ा ईश्वर है वो सरदार वो ईश्वर थोड़े दूसरे उनके साथ जो मंत्री पड़े हैं वो कोई ईश्वर तो नहीं है उनके पास ईश्वरीय ताकत नहीं है जो जो बाहर की ताकत दुनिया भी ताकत वो भी कहा उनके पास है आपका आर्मी वो आपका नहीं है वो तो जब बनेगा आपका तब कहा जाता है वो हमारा आर्मी है हमारा वो नौकर पड़े सिविल सर्विस में जो पड़े थे वो हमारे हैं, लेकिन आज अगर वो न रहे तो तो उसके पास उसके पीछे कोई दूसरी सल्तनत है सही जवाहरलाल के पीठ के या तो सरदार उसके पीछे जो सल्तनत पड़ी हो तो आप लोग हैं मैं हूँ दिल्ली के जो हिंदू पड़े हैं सिख पड़े हैं वो हैं होने तो चाहिए मुसलमान पर तो वो उनकी सल्तनत है वो सल्तनत तो अगर बिगड़े तो वो कहाँ जाए किस जगह से उनके पास जो जो ताकत होनी चाहिए अभी हो तो वो ताकत तो उनको मिल नहीं सकती है ऐसे हम बने इसलिए मैं तो बस यही लोगों को तो कहता ही हूं जो आते हैं उनको भी सुनाता हूँ काफी हिंदू आ गए काफी मुसलमान आ गए उनसे मैंने काफी बहस आज की लेकिन आखिर में मेरी आग तो ईश्वर के पास चली जाती है और मैं तो ये कहता हूं कि मुझको यहां से तू उठा ले तो मुझको अच्छा लगेगा और नहीं तो वैसे दिल्ली जो आज डीबाना बन गया है ऐसा लगता है उसको तू अच्छा कर ले जैसे पहले ठीक और किसी हिंदू के दिल में या तो सिख के दिल में वो मुसलमानों के लिए गुस्सा न हो उसको सुनाते हैं कि लेकिन मुसलमान वो तो वो तो कहते हैं अंग्रेजी में ना फेस्ट कॉलमिस्ट उसके मानिए कि बेवफा इस यहाँ की हुकूमत है उसके बेवफा बने चार साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े साढ़े चार करोड़ मुसलमान अगर बेभ बनते हैं तो उसमें खोएगा कौन उनको गमाना है और वो इस्लाम को खड्डे में डालेंगे लेकिन हिंदू को और सिख को वो खड्डे में नहीं डाल सकते हैं साढ़े चार करोड़ मुसलमान अगर इसे ऐसे ऐसी बदगुमानी करे तो तो उनको खड्डे में पड़ना है और पीछे क्या करेंगे साढ़े चार करोड़ मुसलमान को आप ताराज करेंगे और तारा नहीं होना चाहते हैं इसलिए वो पाकिस्तान में जाए कहा जाए क्यों जाए किसकी शरम है मैं आपको कहता हूं कि वो आपकी शर्म है और मेरी शर्म है कम से कम मैं वो दृश्य देखना नहीं चाहता मेरी आंखों से मैं तो ईश्वर को यह कहूंगा कि तुम मुझको यहां से उठा ले काफी तुमने मुझको जिंदा रखा है कोई अट्ठोत्तर बरस उन्नासी बरस कोई कम है मुझको पूरा संतोष है जो मेरे से बन सकती थी वो मैंने सेवा कर ली लेकिन अगर नहीं मुझको तो जिंदा रखता रखना चाहता है तो मेरे पास से और भी कुछ काम ले ऐसा कि जिससे मेरा आत्मा को भी संतोष तो पहुंचे कि हाँ तू तो दोनों का दोस्त है सब का दोस्त है और सबका दोस्त है इसलिए सब के लिए बात सुनते हैं। और सुनेंगे मैं तो काफी मुसलमानों के साथ बैठता हूँ उनसे पूछता हूँ मैं कैसे कहूँ कि वो तो दगाबाश है मुझको दगा दे रहे हैं मैं कहता हूं कि अगर वो लगा देते हैं तो वो दगा उनका तो सगा हो ही नहीं सकता है मुझको वो क्या हैरान करने वाले थे मुझको नुकसान नहीं पहुंच सकता है तो जैसे मुझको नहीं नुकसान पहुंच सकता है तो आपको भी नहीं मुसलमानों के पास काफी काफी हथियार पड़े हैं थोड़े हथियार तो आज उनके पास ले ली वो सब मैं कबूल करता हूं पड़े हैं क्या करेंगे मुझको मारेंगे आपको मारेंगे मार मारने दो उसमें क्या पड़ा है लेकिन कूमत कहां गई मैं आपको कहता हूं कि अगर हम अच्छे बन जाएं शरीफ बन जाएं तो हुकूमत को तो दिखना ही है दोनों हुकूमतों को हकूमतों को आपस आपस में लड़ने दो हम आपस आपस में लड़े हम तो आपस आपस में दोष ही रहें दरकार न करें कि हमको मार डालेंगे मार डालने वाले कोई पड़ा नहीं है जब तक ईश्वर हमारी रक्षा करता है तो इसलिए मैं कहूंगा कि वो दोनों तो हुआ बुरा साहब ने कुछ बहस किए और कहा है कि हिंदुस्तान के यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने आप लोगों को ताराज किए हैं मुसलमानों को इस वास्ते आप लोगों को हिया लाने की हम भी कर रहे हैं पाकिस्तान में और पीछे आपके लिए खाना भी तैयार करना चाहिए आपको जमीन भी देना चाहिए वो हम तो गरीब पड़े हैं नहीं हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि जिसके पास पैसे पड़े हैं वो पैसे हमको भेजो वो भले बेचे उसमें उसको कोई शिकायत नहीं है लेकिन वो कहने के साथ वो क्यों नहीं कहते हैं कि पश्चिम पंजाब में जो मुसलमान है उन्होंने क्या किया एक हिंदुस्तान को के ना के हिन्दुस्तान में मुसलमानों को तबाह कर रहे कर रहे हैं, हैं। दिल्ली में कहो किया बिहार में तो बिहार में किया तो बिहारियों ने कफारा किया कबूल कर लिया कि हमने गुनाह किया है वो वहां कलकत्ता में किया कलकत्ता में किया तो उसने कह लिया मेरे पास आए जिन्होंने किया था उन्हें पश्चाताप किया कि हम कभी नहीं करेंगे तो मैं कहता हूं और वहां तो मुसलमान भी आए तो मुसलमानों भी ऐसा किया वो तो थे। वो नुकसान सब कर लेता है दीवाना सब बन जाता है लेकिन वो तो बड़े गवर्नर जनरल पाकिस्तान के, मेरे तो दोस्त है। तो मैं तो दोस्ती दावे से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह से हम हम आराम से चैन से नहीं बैठ सकते तो आपको तो कह देना चाहिए कि हिंदुस्तान दीवाना बना ऐसे ही पश्चिम के मुसलमान भी दीवाना बने तो उन मुसलमानों को भी अच्छे बनना है शरीफ बनना है एक भी लड़की पंजाब की है जैसे सिख हो या तो हिंदू हो उस लड़की को कोई मुसलमान ले नहीं सकता है किसी को मार नहीं सकता है किसी की जायदाद ले नहीं सकता है ऐसा उनको कहना है और न माने तो उसको मरना है ऐसा जवाहरलाल को कहना है सरदार को कहना और न माने तो उनको मरना है तब मैं समझूंगा वो वो मर जाएं ऐसा करते करते यूं नहीं कि कोई कॉलेरा हुआ या तो दर्द हुआ और दर्द से मरे और हम सब मरने वाले हैं लेकिन इस तरह से लोगों को शांत करते करते वो मर जाएं तब तो मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान के लिए ठेर है तो मुझको चूभा है मैं कबूल करना चाहता हूँ कि क्यों उन्होंने नहीं कहा पश्चिमी पंजाब में क्या हुआ पश्चिमी पंजाब में बहुत बुरा किया है इसका मैं गवाह मैंने देख लिया है मैं कैसे मेरी आंखों को बंद कर सकता हूँ नहीं करता मैं तो हिंदू हिंदू जो जो गुनाह करते हैं उसको भी मैं छुपा नहीं सकता हूँ मेरी आंख बंद नहीं कर सकता हूँ इसी तरह से कोई मुसलमान गुना करे तो मैं नहीं छुपाऊंगा मैं छुपाऊ मेरी आंख को और मैं उसको न सुनाऊ तो मैं कहूंगा कि मैं इस्लाम का बेवफा बनू तो मैं तो इस्लाम का भी बेवफा नहीं बनूंगा गुरु ग्रंथ साहब का भी बेवफा नहीं बनूंगा नहीं, में, में वेलादी का बेवफा बन सकता हूँ मैं तो सबका वफादार ही रहना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ एक बात मेरे पास रह जाती है आपके वहां एक छोटा सा अखबार निकलता है मैंने तो अब परसों ही कल ही देखा उसका नाम रिपब्लिक है और अंग्लेश में निकलता है मैं तो अंग्रेजी भूल जाना चाहता हूँ अंग्रेजी में किसके लिए निकालते हैं क्या दुनिया के लिए कि क्या उसके पास पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं वो गुरुमुखी में निकालो हिंदुस्तानी में निकालो लिखो उसको उसको देवनागरी में लिखो उसको गुरडीपी में लिखो वो तो मैं समझ सकता हूँ लेकिन नहीं तो अंग्रेजी में निकलता है अंग्रेजी तो उसमें तो कैसी हम तो अंग्रेजी कहा जानने वाले हैं तो ऐसी ही बड्डी अंग्रेजी हो सकती है उसमें असफ अली साहेब पर अभी असफ अली तो आपके एम्बेसर हैं अमेरिका में उसमें हिस्सा लिखा है कुछ पूछना तो चाहिए जवाहरलाल जी को कि भाई इसी तरह से बुलाए कि हमने सुना है तुम सुनी बात लिखी जब यहाँ जवाहरलाल जी पढ़े हैं असफ शायद भी भी पढ़े हैं यहाँ आ गए उसके बाद लिखते हैं कि वो आए हैं तो तो उनको तो है। शायद सुना है ऐसा और क्यों बुलाए हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान तो के लिए और पाकिस्तान की खुफिया टोर से मदद करने के लिए वो बैठे अभी देखिए असफ अली वो तो आपके वहां सदर रहा कांग्रेस में आप लोगों के के वोट से वो तो आए वो असेंबली में वो असफल और इतने वर्षों से कांग्रेस के खालिम रहे हैं मान लिया कि उन्होंने बेवफाई की है बेरोही की है तो उसको मार डालेंगे लेकिन उस अखबार में ऐसी बात कैसे लिखी जा सकती है कि हमने सुना है कि ऐसा है और ऐसा है तो उसको उसको वापस क्या चाह चाहिए उसको छोट करना चाहिए मैं भी कबूल कर, करूंगा के ऐसा बे वफादार होता है उसको वापस क्या बोलना था शूट करो लेकिन कोई किया भी नहीं है तो वैसे क्या मैं तो जानता हूँ दो महीने से मैं जानता हूँ तो की कोशिश कर रहा है जवाहरलाल जी को का हुक्म तो लेना ही चाहिए उसको जवाहरलाल जी वो हुक्म देते हैं कि यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ चार पांच दिन के लिए आया वहाँ की जो बातें है वो उनको सुनाने के लिए क्या करना चाहिए वो हुक्म देने के लिए आया पाकिस्तान के उसके ख्वाब में भी नहीं पड़ा है इसका तो मुझको कहना चाहिए तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी बात होती है तो पीछे क्या असफल जो आपका दोस्त आपके लिए पैरवी करने वाला जवाहरलाल जी का दोस्त मौलाना साहब का दोस्त मौलाना साहब आपके खादिम इतने वर्षों तक आपके सदर रहे तो क्या वो भी देवभा? और उसका दोस्त से असफल हकीम का दोस्त वो डॉक्टर रनसा अली का दोस्त वो बेबा बन सकता है हिंदुस्तान का और अगर वो बेवफा बनता है तो उसकी सब खबर लेंगे लेकिन वो ऐसी अफवाह की से जाए लेकिन वो कि चलो किसी न किसी तरह से अरसफ अली का भी कुछ पराठो तो लिखे वो कोई हमारे लिए अच्छा वो वो रिपब्लिक चीज जो अपना को कहते हैं वो रिपब्लिक लिए अच्छा नहीं है तो मुझको लगा एक तो कम से कम जिस आदमी की स्थली से नटामद की जाती है और ऐसे पीछे कहकर उसको ऐसा हमारे दिलों में वो असर डालना कि वो मुसलमान सब बेवफा रहते नहीं है मैं काफी मुसलमानों के लिए कहने को तैयार हूं कि अगर मैं वफा हूं तो वो वफादार है वो कोई गैर वफादार नहीं है बाकी सबके लिए कौन कह सकता है और ऐसे होंगे तो मैंने आपको सुना दिया है कि उसको ईश्वर पूछेगा हमको पूछने की, की जरूरत नहीं रहेगी और पीछे वो अपने आप वो इस्लाम की घोड़ कब्बल करेंगे क्या वो नहीं हो सकती है और मैंने तो कल कह दिया है कि काफी मुसलमानों ने इरादा किया इसलिए मैंने कम कहा कि मुसलमानों का ये धर्म है जितना इल्जाम रखा जाता है तो उसके लिए खास खास कह तो कि वो सब निकमी बात है हम ऐसे हैं ही नहीं हम तो हिंदुस्तान के वफादार हैं रहेंगे हिंदुस्तान के वफादार होकर मरेंगे हिंदुस्तान के लिए सारी दुनिया के सामने लड़ेंगे ये उनको करना है तब तो वो सच्चे मुसलमान है नहीं तो वो तो बुरे मुसलमान हो जाते मेरी ऐसी उम्मीद है कि ऐसे मुसलमान हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है नहीं। और न और ऐसा न हो ऐसा करने के लिए हमको अच्छा बनना है अभी उठा दो